ब्रह्मणा योगा का क्या अर्थ है एन ब्रह्मणा युज्यते योगा है योगा का अर्थ है ब्रह्मणा युज्यते युज्यते योगा है जिसके द्वारा परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त करता है अर्थ क्या है जिसके साथ परमात्मा जिसके द्वारा जिसके द्वारा परमात्मा के साथ को प्राप्त करता है उसे कहते हैं योग युक्त होता है ऐसा भी संभव है ना ब्रह्म से युक्त हाँ पर ये शंकर सिद्धांत में जैसा उसका अर्थ है ना वेद को प्राप्त होता है वैसा किया वैसे वह ऐसा भी कर सकते जो आप रहे हैं जिसके द्वारा ब्रह्म के साथ सादात्म को प्राप्त करता है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 ज्ञान योग में निश्चित रूप से स्थिति ज्ञान योग में स्थापित ज्ञान योग में निश्चित रूप से स्थिति मतलब परिपक्त ज्ञान योग साथ साथ कारात्मक ज्ञान देखेंगे और कुछ लिखा है कर्म एवं यो योग कर्म योग यहाँ कर्म और योग में भी कर्म है कि कर्म ही योग है कर्म क्या है हाँ यहाँ भी योग का वही अर्थ है लेकिन है क्या योग साक्षात परमात्मा के साथ तादात्म का साधन नहीं है परंपरा है कर्म करने से चित शुद्धि होती है चित शुद्धि होने से क्या होता है ज्ञान होता है ऐसा इतना लिखा है अब आगे पाठ कराइए चलना चाहिए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 परमात्म स्वरूप को हम नहीं जानते हैं अपना आत्मस्वरूप अविद्या से आवृत है इसलिए क्या होता है शोकमोह तो ऐसा तो ये तो था ना नोकमोहदी संसार के बीच भूत दोष है उनकी उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए व्याख्य ग्रंथ है बताया था ना अच्छा और अहमे शाम वमे पे ये कैसा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है जो ग्रंथ ज्ञान है भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होता है नहीं भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होता है नहीं के अनुसार ये पढ़ाया गया है ना आपको ममेते इस प्रकार क्या होता है भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होगा सुनोद होगा कि स्पेस नहीं होगा भ्रांति ज्ञान जो अहम शाम मेटे इस ज्ञान के कारण क्या होता है भ्रांति ज्ञान किस प्रकार होता है बताइए आम ऐसा इस प्रकार भ्रांति ज्ञान होता है इस भ्रांति ज्ञान के कारण इसमें विच्छेद होगा या इसमें होगा हाँ तो बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए ना वाट का एक एक शब्द का किस शब्द का किसके साथ संबंध है विचार करना चाहिए तो भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला स्ने भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला स्नेह उस स्नेह का विच्छेद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 शोकमोह कथम भीख्य इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किए हैं किसने प्रदर्शित किए हैं अर्जुन प्रदर्शितिया का प्रदर्शित प्रत्यंत है, है? है तो प्रत्यय है, है? प्रत्य हुआ है तभी कर्म में क्या हो गई है ये शोकमोह दुखी हो गई अधिवचन है न प्रथमाचन है कर्म में प्रत्यय हुआ इसलिए कर प्रथमा है कर्ता में तृतीय है अर्जुन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 अभिभूत हुए विवेक विज्ञान वाला वह वा अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया क्यों उपरत हो गया क्योंकि विवेक विज्ञान उसका कैसा हो गया है अभी भूत हो गया है भूत का क्या है दब गया दबे दब हुए विवेक विज्ञान वाला या नष्ट हुए विवेक विज्ञान वाला विवेक क्या है नित्यानित वस्तु नित्यानित वस्तु विवेक नित्यानित वस्तु विचारा यह वस्तु नित्य है या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 जब छत्री के धर्म युद्ध में प्रवृत्त होने पर भी शोक और मोह के द्वारा अभिभूत हुए विवेक विज्ञान वाला हुआ अर्जुन तस्मात युपराम उसमें क्या पर धर्मम तो स्वधर्म से तो उपरत हो गया और भिक्षा से जीवन निर्वाह करना आदि रूप पर धर्मम कर तुम प्रवृत्ते की पर धर्म के आचरण करने के लिए तैयार हो गया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 शोक मोह आदि दोषाविश चेतसम सर्व प्राणी नाम शोक मोह आदि दोषों से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों के चेतसाम शोक आदि दोष से युक्त चित्त वाले किसके मतलब क्या है आपकी बुद्धि मन कह सकते हैं अंताकरण शोक आदि दोषों से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों का ध्यान देना समान विभक्ति वाले का एक साथ हमें होता है शोक मोवादी दोषा विषेतना को विचलांत है सर्व नाम भी सीचलांत है शोक मोवादी दोषो से युक्त वाले सभी प्राणियों के स्वभाव से ही स्वधर्म का परित्याग क्या प्रसिद्ध सेवा और निषिद्ध कर्म का सेवन होता है या निषिध कर्म का आचरण होता है क्या क्या होता है स्वधर्म का परित्याग और निषिद्ध कर्म का स्वधर्म विध होता है विध मतलब स्वधर्म का विधान किया जाता है करने के लिए और धर्म का निषेध किया जाता है तो उल्टा हो जाता है तो किस कारण ये होता है शोक शोकमोह के कारण शोक शोक शोकमोह आदि है हाँ, आदि से क्रोध द्वेष सब ले लेना क्या क्रूर द्वेष लोग जितने विकार हैं सब ले लेना ये जब होते हैं तो उसके स्वभाव से ही धर्म का परित्याग और निषिद्ध कर्मों का आचरण होता है लगाइए अभी किन प्राणियों की चर्चा चल रही है शोक मोवादी प्राणी नाम लगाइए स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम अपने घरों में प्रवृत्त होने पर भी लेना है। उनको कौन जिनकी चर्चा पहले आई है किसको लेंगे से क्या लेंगे बोले शोक वो नहीं लेना है तेसाम सी वो पूरी बात बोलो क्या लेना है ाम सर्व प्राणी कैसे शोक जो नाम ये लेना सामने ठीक है स्वधर्म में प्रवृत्त होने पर भी शोक मोवादी शोक मोवादी से युक्त चित्त वाले, वाले सभी प्राणियों की वाणी मन और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाभिशन पूर्विका क्या सहकारा योग होती फलेच्छा पूर्वक फलाभिन्नी पूर्विका का क्या अर्थ है फलेक्षा चार पूर्वक क्या सहंकारा भवती और अहंकार पूर्वक होती है तो फलेख्या पूर्वक फलक फला पूर्विका किसका विशेषण है बता सकते प्रवृत्ति का किसका विशेषण है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है फलाभिंदी पूर्विका का तो फलेखापूर्वक होती है शोक मोवादी दोषो से युक्त जिनका चित्त है तो एक तो बताया की स्वभाव से स्वधर्म का परित्याग और निषिद्ध धर्म का आचरण होगा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 अपने घर में प्रवृत्त होने पर भी शोक मोवादी सभी प्राणियों के वाणी मन और शरीर आदि की प्रवृत्ति प्रवृत्ति किसकी वाणी मन और शरीर आदि की वाणी मन शरीर आदि किसके संयुक्त बार्ण दो युक्तों के ठीक है प्रवृत्ति फलेक् फलाभिंदी पूर्विका क्या सहंकारा एवं भगवती फलेक् और अहंकार पूर्वक ही होती है आगे लगायेंगे तत्र एवं सती तब ऐसा होने पर सब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 लेकिन जब पूर्वक और अहंकार पूर्वक कर्म किए जाएंगे तो क्या होगा मन की सिद्धि नहीं होगी धर्म धर्म दोनों ही बढ़ेंगे लगाइए सब ऐसा होने पर धर्मा धर्म की और धर्म और अधर्म दोनों की वृद्धि होने से क्या होगा इसम सुख दुख संप्राप्ति लक्षणा संसारा इष्टानिष्ट जन्म मतलब अच्छी बुरी योनियों में जन्मे अच्छी बुरी योनियों में या अच्छे बुरे जन्मे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 फलाभि संधिपूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने से तत्व एवं सखी है ना तो क्या कर लेंगे था फलाभिसंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने से ठीक है हाँ अब ध्यान देना अब फलाभिन्धिपूर्वक और अहंकार पूर्वक जो प्रवृत्ति हुई है वो किन प्राणियों की हुई है शोक अच्छा ठीक है तो शोक मोवादी से युक्त चित्त वाले हैं तो शोक मोह से जब शोक मोह होने पर क्या होगा तो ऐसी प्रवृत्ति होगी फलाभूप और अहंकार पूर्वक और ऐसी प्रवृत्ति होने से क्या होगा धर्मों ठीक है ध्यान देना धर्मा धर्म का उपचय होने से क्या होगा संसार की निवृति नहीं होगी इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति रूप संसार की निवृत्ति नहीं होगी है तो क्यों नहीं होगी और ये ये संसार किससे प्राप्त हो रहा है धर्म धर्म के उपचय से संसार प्राप्त किससे हो रहा है तो धर्म धर्म के उपचय से होने वाला संसार उपर नहीं होता है क्यूँकी इनकी प्रवृत्ति कैसी है और अहंकार पूर्वक और ये प्रवृत्ति किन प्राणियों की होती है जिनका चित्र शोक्ष वादी दोषो ऐसी तो ध्यान देना संसार की उपरति न होने के मूल में क्या है शोकमो बस वही है इस, इस कारण ऐसी संसार बीज भूतो शोकमोभ इस कारण शोक मोह संसार के बीच है इस कारण शोक मोह क्या है हाँ तो संसार, संसार एक वृक्ष है वृक्ष में शाखाए होती है पत्ते होते हैं सब कुछ होता है है तो शोक मोह के कारण क्या हो जाएगा स्वधर्म का परित्याग और निषिद्ध का आच्छा, आच्छा और कभी यदि वो सुधर्म में प्रवृत्ति होंगे तो फलाभिंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होंगे उनकी वाणी मन शरीर सबकी प्रवृत्ति इस प्रकार होगी अब ऐसा होने से धर्मा धर्म की वृद्धि होगी और इससे उनका क्या होगा संसार समाप्त नहीं होगा संसार बना रहेगा संसार बना रहेगा तो संसार रूप में संसार के बीच क्या होगा गए शोक मोह बीज मतलब कारण है बीज भूतो का इस कारण से शोक मोह संसार के कारण है अच्छा चले अरे क्या तयो हो और क्या सर्वकर्म संस पूर्वका आत्म ज्ञान अन्य तयोह निवृति न क्या सर्वकर्म संस पूर्वका आत्मज्ञात अन्य तयो निवृत्ति न क्या और और संन्यास सर्वकर्म संस पूर्वक ज्ञान से भिन्न उपाय से अन्यथा है ना सर्वकर्म संन्यास पूर्व के पूर्वक ज्ञान से भिन्न उपाय से तयोह निवृत्ति न उनकी निवृत्ति नहीं होती है तयोह से क्या लेना है शोकमोह शोकमोह की निवृति नहीं होती है पंक्ति लगाएंगे क्या सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आद आत्मज्ञाना नव कर्म संसूर्वक मतलब सर्वकर्म त्यागपूर्वक सर्वकर्म त्यागपूर्वक क्या होना चाहिए आत्म ज्ञान सभी कर्मो का त्याग पूर्वक में करे और फिर क्या होना चाहिए आत्मज्ञान होना चाहिए तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से भिन्न आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से अन्यता का क्या है भिन्न उपाय से भिन्न उपाय से तय निवृत्ति ना उनकी निवृत्ति नहीं होती है तो बताइए निवृति किससे हो सकती है उनकी सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से है नंकराचार्य श्री शंकराचार्य के अनुसार है उनकी निवृत्ति किससे होगी सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति होती है और इसे अन्य उपाय से सर्वनिवृत्ति न इससे भिन्न उपाय से निवृत्ति नहीं होती है इति इति उप इती है ना अच्छा अब आगे देखना सब उपदी भिछु कि उसके उपदेश करने की इच्छा वाले उसका उपदेश करने की इच्छा किसका किस उपदेश है सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश सर्व कर्म संन्यासूर्वक है हाँ। उप्देश। उसके उपदेश करने उसका उपदेश करने की, की इच्छा वाले भगवान वासुदेव तद उप भगवान वासुदेव है ना उसका उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने सर्वलोक अनुग्रहार्थम सभी लोक पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुनम निमित्ती कृत्य आह अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा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 अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा है सभी लोग का अनुग्रह करने के लिए किसको निमित्त बनाकर भगवान ने कहा क्या कहा इत्यादि आगे आएगा ये। अशोक आगे, आगे, आगे, आगे।, आगे।, <स्षोष्यान> आगे।, आगे।, आगे वाला है पत्रकार से तस्वीन विषय उस विषय में, में। कौन सा विषय जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से मोक्ष बताने वाला विषय है तद उप्री में तट सब से क्या लेना है सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान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 लगाइए कि ऐसा लगाना केवलात सर्वकर्म संन्यास पूर्वका आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा कवल्यम न प्राप्तिपूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से या आत्मज्ञान मात्र से कह सकते हैं कि सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र मानी केवला पहले करेंगे केवलात् सर्वकर्म संन्यास पूर्वक केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैबल्य प्राप्त नहीं होता है या ऐसा लगाना अन्य अच्छा क्रम फिर देखना पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा पूर्वकाध ये अच्छा रहेगा कि सर्व कर्म संस पूर्वक केवल आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैबल्य प्राप्त नहीं होता है ये तो इन्होंने सिद्धांत मत बताया भाषाकार ने की सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से की निवृत्ति नहीं होगी तो किससे मान लें उनको सर्वकर्म संसम से और ये दूसरे का तो मत है दूसरा का तो मत जो है उनसे विपरीत है दूसरे मत के अनुसार क्या है सर्वकर्म पूर्वक केवल के आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही केवल की प्राप्ति नहीं होती है तो प्रश्न उठाया किंतर तो क्या तो क्या तो क्या मतलब किससे कैगुल्य प्राप्त होता है तो बताते हैं अग्निहोत्र कर्म सहित ज्ञान इसको कल दिखा देंगे अग्निहोत्रादि पर कुछ अग्निहोत्रादिमार्थ कर्म है अग्निहोत्र एक होम है जो कि जीवन पर्यंत करने का विधान है या वह अग्निहोत्र अग्निहोत्र होम करता रहे गृहस्थ के लिए अनिवार्य रहे अग्निहोत्र करना अच्छा और अग्निहोत्र स्त्रोत कर्म है मतलब श्रुति विहित कर्मो को क्या कहते हैं स्रोत कर्म याग होम ये सभी कैसे कर्म हैं और स्मार्थ कर्म है जैसे कि एक जो स्मृति में भी है स्मृति कहते हैं धर्मशास्त्र को मनुवादी के द्वारा लिखी गई जो स्मृति ग्रंथ है उनको धर्मशास्त्र कहा जाता है तो उसमें स्मृति में जो क्या है कि ये जलाशय बनाना कुफ बनवाना और क्या है लोगों को अन्न देना ये सब सेवा करना उद्यान लगाना ये सब स्मार्थ कर्म है ये अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्ट कर्मो के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है तो क्या? प्रश्न था उठाया ना तो उत्तर क्या है करते तो क्या अग्नि उत्तराधि स्रोत स्मार्ट कर्मो के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है यह संपूर्ण गीता में निश्चित किया गया अर्थ है यह संपूर्ण गीता में निश्चित किया गया अर्थ है ये केचिक जो है ना प्राचीन आचार्यों का मत है ऐसा है की जो स्रोत स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से की प्राप्ति होती है ऐसा सभी गीता में निश्चय किया गया अर्थ है अब देखो यहाँ पर और ये जो अभी दूसरा मत आया ना चेकित से तो उसके विषय में चल रहा है क्या ज्ञापकम क्या आहू अस्व अर्थक से क्या अस्य अर्थस ज्ञाप कम और इस विषय का ज्ञापक कहते हैं या इस विषय का बोधक कहते हैं ज्ञाप कम का अर्थ है या प्रमाणम और इस विषय का प्रमाण कहते हैं गीता में ही प्रमाण देते हैं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 तो इसमें व्यापक हो गया ना कि कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है तो क्या हुआ कि कर्मों के सहित ये मतलब कि ये सर्व कर्म संन्यास केवल आपके ज्ञान से केवल नहीं होगा बल्कि अग्नि उत्तराधि स्रोत स्वाद कर्मों के सहित ज्ञान से केवल होगा तो ये द्वितीय पक्ष के समर्थन में चल रहा है यहाँ दो बार तत्र के चीराहु है न इसमें गीता प्रेस की पाठ में दो बार एवं दिया हुआ है दूसरी प्रतियोग में देखेंगे जिसके पास गीता प्रेस भिन्न पुस्तक है दो बार पाठ है क्या उसमें इसमें दो बार बारिया रखा है इसमें भी दो बार दिया है इसमें भी दो बार दिया है कला साफ रूम वाले में देख लो हम कल हमको याद दिलाना कल हम देखेंगे वाला देख लो इसमें भी दो भार दिया है जैसे इस पार्ट का विचार कल कर लेंगे दो इसमें भी, भी नहीं नहीं तो दो बार है चलो फिर सुनो,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 वैदिक कर्म अधर्म का कारण है या अधर्म के लिए है इयम ना कार्या चाहिए यह आसंका भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि सुन लेना भगवान ने क्या कहा है तो धर्म संग्राम न कर किसी यदि तू धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तथा स्वधर्मम की हित्व वापस की स्वधर्म और की छोड़कर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 ऐसा अत्तंद क्रूर युद्ध रूप छत्री का कर्म भी में है लग जाएगा ऐसा अत्तंद क्रूर युद्ध रूप छत्री का कर्म है युद्ध रूप छत्री का कर्म मतलब युद्ध क्षत्रि का कर्म है या ऐसा अत्तंद क्रूर छत्री का कर्म युद्ध भी ऐसा कर लेना अत्तंद क्रूर छत्री का कर्म युद्ध युद्ध लक्षणम करता, अर्थ युद्ध रूपम या युद्धम लक्षण लगाने से अर्थ में अंतर नहीं है जैसे ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म की बात होती है कि ऐसा अत्य क्र छि का कर्म में युद्ध भी स्वधर्म है युद्ध भी क्या है अर्थ है कि ऐसा समझकर या ऐसा समझ कर न वह अधर्म के लिए नहीं अथवा इति का अर्थ ऐसा उपदेश ठीक है ऐसा समझकर ऐसा जानकर वो अधर्म के लिए नहीं होता है ऐसा तो समझकर वो अधर्म के लिए नहीं है समी लगेगी कथम गुरु ब्रा, गुरु भ्रातृपुत्र हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम छात्र कर्म युद्ध लक्षण अपर्मा क्या छात्र छात्रम कर्म युद्ध लक्षण कर लेना या युद्ध लक्षण छात्र कर्म कुछ भी कर लेना युद्ध क्षत्रिय कर्म सुधर्म है इसी कृष्ण ऐसा मानकर ऐसा मानकर न धर्म है वो अधर्म का हेतु नहीं है क्या पैदा करने और उसके न करने से किसके स्वधर्म युद्ध के न करने से स्वधर्मम चा की पापम वापसी के न करने से स्वधर्म तत्व स्वधर्मम अथवा चा कृत्य तत्व तापम वापसी कि पाप को प्राप्त करेगा ऐसा कथन होने से ऐसा ऐसा कथन होने से ऐसा कहने से कौन कह रहे है भगवान कह रहे हैं न अन्यल क्रम पर ध्यान देना इति प्राग एव उक्तम भवति सुनिश्चित का अर्थ ऐसा कहने से प्राग एव उक्तम भवति कि पहले ही इति भवति यह निश्चय हो जाता है इति ऐसा कहने से प्राग एव एवं सुनिश्चित उत्तम भवती पहले ही पहले ही सुनिश्चित कथन हो जाता है पहले ही सुनिश्चित कथन हो जाता है तो पहले ही क्या सुनिश्चित कथन हो जाता है तो लगाइए जी, यावत जीवे जीव आदि है ना जैसे ध्यान देना कुछ वाक्य से होते हैं वेदों में यावत जीवे अग्निहोत्र जुआत यावत जीवे अग्निहोत्रम तो अग्निहोत्र होम का उद्देश्य किया अग्निहोत्र होम का विधान किया गया जीवन को उपदेश करके इसको उपदेश करके याव जीवित अग्निहोत्रम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 जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली सुर्खियों से विहित जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली सुर्खियों से विहित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों का की हिंसा रूप है? कर्मों का अब ध्यान देना पर जो आपने लिखा ना या ये जीवन को देश करके एक वाक्य लिख लेना यावा जीवेत क्या है अग्निहोत्र जुआत इसका क्या अर्थ है जब तक जिये तब तक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 क्या कहा जाता है स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य अग्निहोत्र करे तो काम्य है काम्य को करना अनिवार्य नहीं है मित्य को करना अनिवार्य है हाँ जैसे कि संध्योपासन करना वेदाध्यन करना ये सभी कैसे नित्य कर्म है वो है अग्निहोत्र जो यात्र काम ऐसा वाक्य है अग्निहोत्र जो यात्र कामा, कामा संध्योपासन के लिए क्या है आ रहा संध्या मुखासी आ रहा हाँ प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए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 तो यावत जीव अब लग जाएगा कि जीवन, जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विहित चोलिता नाम का से विता ना। नाम विहित को ये किसका विशेषण है कर्म नाम का किसका विशेषण है ये कर्म नाम लिखा है ना हाँ यावत जीव की जीवन को उद्देश्य करके कर्मों को विधान करने वाली श्रुति से विहित श्रुति से विहित चा पशुवादी हिंसा लक्षणा नाम और पशुवादी की हिंसा रूप कर्मो का भी इसमें चा लगा देना चोलिता नाम के बाद क्या जीवन को उद्देश्य करके कर्मों का विधान करने वाली क्या कर, जीवन को उद्देश्य करके कर्मों का विधान करने वाली सुर्खियों के बीच और, और और क्या करने करेंगे और और लिख लो क्या है ना और पशुवादी की हिंसा रूप कर्मों का पशुवादि की हिंसा रूप कर्मों का न अधर्मत्व न अधर्मत्व में लिखा है ना पशुवादी हिंसा रूप कर्मो का अधर्मत्व नहीं तो है मतलब अधर्म नहीं है पंक्ति लग जाएगी अधर्म नहीं है यज्ञ में कुछ पशुओं का भी प्रयोग होता है वो तो खैर कभी अलग बताएंगे पर वो उसी ऐसा कहा है कि न धर्मत्व ऐसे कर्मों का अधर्मत्व नहीं है तो ऐसे कर्मों का करना अधर्म नहीं है तो स्पष्ट हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं ना इति ब्रुवता इति ब्रुवता प्राग एवं इति ब्रुवता प्राग एवं इति सुनिश्चित मुक्तम भवती क्या क्षण कर्म नाम चा हिंसा नाम न ना धर्मत्वम हो गया जी। ये ध्यान देना तत्र से एक मत चला था एक मत का कथन हुआ जो मानता है कि की सन्यास संस केवल आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से कैबल्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि स्रोत समाध कर्मों के सहित ज्ञान से कैबल्य प्राप्त होता है ये पक्षित केची आहू से लेकर इति देखो तत्र के कहा है बाद में तो है ना को इत जोड़ो तीन पैर आ गए है ना एक में इति एक में इत्यादि एक में इति इत के अंतर्गत है तीन है ना एक में इति एक में इत्यादि दूसरे में तीसरे में इति तो कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं उनके विषय को तीन अनुच्छेद में बताया तो ये सिद्धांत मत अब भावकार कहते हैं सर असत वह कथन उचित नहीं है वह कथन कौन सा कथन कि मतलब कर्म के सहित ज्ञान से प्रबल की प्राप्ति होती है कर्म कौन कौन स्रोत हो कर्म के सहित ज्ञान से प्रबल की प्राप्ति होती है हुआ कथन ठीक नहीं है वह कथन ठीक <laughs> नहीं है क्यों क्योंकि ध्यान देना बुद्धि बुद्धिद्वयाश्रयो हो ज्ञान कर्म विभाग बचना तरस कथन ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि दो बुद्धि के आश्रित रहने वाली बुद्धिद्वय से लेना है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि शांति बुद्धि और योग बुद्धि तो सांख्य बुद्धि के आसित रहने वाली है ज्ञान निष्ठा बुद्धि क्या लेना है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि बुद्धिद्वय आश्रय की दो बुद्धि के आसित रहने वाली तो ज्ञान कर्मनिष्ठियों दिया है ना यहाँ पर ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा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 क्यूँकि दो बुद्धि के अस्तित्व रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को अलग अलग कहा है किसने अलग अलग कहा है भगवान तो ने हाँ, अलग, -अलग, अलग अलग कहा गया है कैसे तो उसको समझो असोच्न इत्यादिना भगवता स्वधर्म अफिचाव्यक्ष यावत ग्रंथेन एक तद अंतेन के बाद यावत का अन्वय करना है लगाइए असोचान यहाँ से लेकर भगवतागंध में कहा करने है मैं तो बाद में बताऊंगा असोचान इत्यादि स्वधर्मम अपी इत्यादि से लेकर स्वधर्म ग्रंथ ग्रंथे मतलब यहाँ तक के ग्रंथ से यहाँ तक के ग्रंथ से अब यहाँ पर भगवता को लान भगवता यद परमार्थ आत्म तत्व अनुरूपण भगवान ने जिस परमार्थ आत्म का अनुरूपण किया है भगवान ने आत्म तत्व का अनुरूपण किया आत्मा क्या एक तत्व है आत्मा क्या एक और वेदाम सिद्धांत के अनुसार तत्व आत्मा ही है तत्व क्या है था? और कोई वस्तु तत्व नहीं है तत्व का मतलब होता है अबाधित वस्तु तत्व का क्या मतलब है हाँ जिसका कभी बाध ना हो जिसका कभी निषेध ना हो ना? तत्तु तत्तु है ना तत्वम नाम अबाधितम वस्तु अबाधित वस्तु को तत्व कहते हैं जिसका कभी बाद ना हो। में जो सर्प दिखाई देता है उसका बाद हो जाता है। नायम ये सर्प नहीं है बाद में क्या होता है उसका बाद का मतलब और पर आत्मा का कभी वाद होता है तो तत्व का क्या लिखा था था, आपने अबादित वस्तु अथवा अनारोपित वस्तु अनारोपित वस्तु आरोपित वस्तु होती है कौन कल्पित वस्तु आरोपित वस्तु कौन होती है और तत्व कहते हैं अनारोपित वस्तु को अनारोपित का क्या है सत्य वस्तु है ना हाँ। तो तत्व नाम अनारोपित अनारोपित वस्तु को तत्व कैसे हैं जिसका रूप न हो अच्छा तो आत्मा क्या तत्व है और आत्मा कैसा तत्व है परमार्थ तत्व है कैसा ये हाँ परमार्थ कर् जानते है सत्य जिसका तीनों कालो में बाध हो जिसका तीनों कालो में निषेद ना हो है ना त्रिकालाधित तत्व हाँ जो परमार्थ मतलब उस सदा रहने वाला अभी ये वस्तु में इस काल में है बाद में इस रूप में नहीं है हमेशा एक जैसा बना रहता है कि यहाँ सत्य ग्रंथ से भगवता परमार्थ आत्म तत्व अनुरूपण कर भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है तब संख्यम तथ से क्या लेना बता सकते नहीं नहीं है ना जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है सत्य लेना है वह परमार्थ आत्म तत्व सत्य क्या लेना है आ, वो परमार्थ आत्म तत्व संख्य है वह परमार्थ आत्म तत्व तो क्या है हाँ सांख का मतलब हुआ वो आत्म तत्व ठीक है यहाँ के ग्रंथ से भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है वह परमार्थ आत्म तत्व सांख्य है सांख किसे का गया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 घट बुद्धि करते घट ज्ञान और पट बुद्धि का क्या है घट ज्ञान घट को विषय करता है पट, पट को भी करता है और ये जो है बुद्धि करते संत को विषय करने वाली बुद्धि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ध्यान देना बुद्धि सांस बुद्धि मिला वक्त अरे उसको विषय करने वाली बुद्धि संस बुद्धि है नहीं उसको विषय करने वाली बुद्धि कौन है किसको विषय करने वाली आत्मा निरूपण तस्वीर परमार्थ आत्मतत्व निरूपण नहीं लेना है परमार्थ आत्म तत्व लेना है क्या लेना है yes. हाँ निरूपण नहीं लेना तस्वीर कि जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया गया है yes. जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया गया तो यह मतलब वह परमार्थ आत्मतत्व सांख्य है और उस परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि सांख्य बुद्धि है या परमार्थ आत्म तत्व से संबंध रखने वाली बुद्धि परमार्थ परमा ऐसी संबंध रखने वाली बुद्धि क्या है सांख बुद्धि है इतना लगा हुँ? अब वो कैसी है सांख बुद्धि तो देखना आत्मना जन्म विक्रिया अभाव से इसको कल लिखाएंगे आत्मा के जन्म आदि छह विकारों का अभाव होने से आत्मा के कितने विकार है जन्म आदि छह विकार का अभाव होने से आत्मा के ये छह विकार नहीं होते हैं कल लिखाएंगे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 ज्ञानी हुआ जिन ज्ञानियों को तो जिन ज्ञानियों के उचित होती है, ते ते होते है। कल यहाँ पर ये लिखाना है जर्मादिप्रिया भाववाद है न्यात्मा से छह विकार नहीं है इसको कल लिखाएंगे ठीक है जब ये लिखाएंगे तब ये पैराग्राफ लग जाएगा पाठ का अच्छी तरह चिंतन करें अपने से और संभव हो तो परस्पर में मिलकर विचार भी करें पाठ तैयार कर सब होता है जब एक घंटा जो सहज पढ़ा जाए उसका तीन घंटे मनन किया जाए उसका अन्वय बैठाना किस शब्द का क्या अर्थ है इस शब्द का किसके साथ संबंध है से क्या लेना से क्या लेना इस बात पर्याप्त परिश्रम करना चाहिए तो होता है ओम कौन लगा था कौन लगा था कौन आके लगा था तो मैं उसके पैरों में से आया था मैंने वो ऐसे करके सीढ़ियों पे से ये